पत्रावली एक सौ एक इकतीस स्वामी शिवानंद को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ चौरानवे प्रिय शिवानंद तुम्हारा पत्र अभी मिला तुम्हें मेरे पहले के पत्र मिल चुके होंगे और मालूम हो गया होगा कि अमेरिका में और कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं है अति सर्वत्र वर्जहित समाचार पत्रों के इस हो हल्ले ने निस्संदेह मुझे प्रसिद्ध कर दिया है परंतु इसका प्रभाव यहाँ की अपेक्षा भारत में अधिक है इसके विपरीत समाचार पत्रों की निरंतर गर्म बाजारी से यहाँ के ऊँचे वर्गों के मनुष्यों के मन में एक अरुचि सी पैदा हो जाती है अतः जितना हुआ वही पर्याप्त है अब तुम लोग भारत में इन सभाओं के ढंग पर अपने आप को संगठित करने की चेष्टा करो इस देश में तुम्हें और कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं धन के विषय में बात यह है कि मैंने सर्वप्रथम परम पूजनिया माता के लिए एक जगह बनाने का संकल्प कर लिया है क्योंकि महिलाओं को उसकी पहले आवश्यकता है माँ के स्थान के लिए मैं लगभग सात हजार रुपये भेज सकता हूं। यदि वह पहले हो जाए तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं मुझे आशा है कि इस देश से जाने के बाद भी मुझे एक हज़ार छः सौ रुपये प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे वह रुपया मैं महिलाओं के स्थान के लिए दे दूँगा और फिर वह बढ़ता जाएगा मैंने तुम्हें एक जगह ठीक करने के बारे में ही लिखा है मैं इससे पहले ही भारत लौट आता परंतु भारत में धन नहीं है सहस्त्रों लोग रामकृष्ण परमहंस का आदर करते हैं परंतु कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता यह है भारत यहाँ लोगों के पास धन है और वे लोग दान भी करते हैं अगले जाड़े तक मैं भारत आ जाऊँगा तब तक तुम लोग मिलजुल कर रहो संसार सिद्धांतों की कुछ भी परवाह नहीं करता यहां लोग व्यक्तियों को ही मानते हैं जो व्यक्ति उन्हें प्रिय होगा उनके वचन वे शांति से सुनेंगे चाहे वे कैसे ही निरर्थक हो परंतु जो मनुष्य उन्हें अप्रिय होगा तो उसके वचन नहीं सुनेंगे इस पर विचार करो और अपने आचरण मित्र तद अनुसार परिवर्तन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि तुम शासक बनना चाहते हो तो सबके दास बनो यही सच्चा रहस्य है तुम्हारे वचन यदि कठोर भी होंगे तब भी तुम्हारा प्रेम अपना प्रभाव दिखाएगा मनुष्य प्रेम को पहचानता है चाहे वह किसी भी भाषा में व्यक्त तो हुआ हो मेरे भाई रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के बाप थे इससे इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है परंतु उनकी शिक्षाओं की सत्यता लोगों को स्वयं देखने दो ये चीज़ें तुम उन पर थोप नहीं सकते और यही मेरी आपत्ति है लोगों को अपना मत प्रकट करने दो हम इसमें क्यों आपत्ति करें रामकृष्ण परमहंस का अध्ययन किए बिना वेद वेदांत भागवत और अन्य पुराणों में क्या है यह समझना असंभव है उनका जीवन भारतीय धार्मिक विचार समूह के लिए एक अनंत शक्ति सम्पन्न सर्च लाइट है वेद के और वेदांत के वे जीवित भाष्य थे भारत के जातीय धार्मिक जीवन का एक समग्र कल्प उन्होंने एक जीवन में पूरा कर दिया था भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म हुआ था या नहीं यह मुझे नहीं मालूम और बुद्ध चैतन्य आदि अवतार एक देशी हैं पर रामकृष्ण परमहंस सर्वाधुनिक हैं और सबसे पूर्ण हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य उदारता और लोकहित की कृषा के मूर्तिमान स्वरूप हैं किसी दूसरे के साथ क्या उनकी तुलना हो सकती है जो उन्हें समझ नहीं सकता है उसका जीवन व्यर्थ है मैं परम भाग्यवान हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर से उनका दास रहा हूँ उनका एक शब्द भी वेद वेदांत से अधिक मूल्यवान है तस्य दासर, दासर दासो हम मैं उनके दासों के दासों का दास हूं। का कट्टरता उनकी भावधारा परिपंथी हूँ इसी से मैं चिरता हूँ उनका नाम भले ही डूब जाए परंतु उनकी शिक्षा फलप्रद हो क्या वे नाम के दास थे भाई चंद मछुओं और मल्लाहों ने ईशा मसीह को ईश्वर कहा था परंतु पंडितों ने उन्हें मार डाला बुद्ध को उनके जीवन काल में बनियों चरवाहों ने मान लिया था परंतु रामकृष्ण को उनके जीवन काल में उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में विश्वविद्यालय के भूत ब्रह्मदैत्यों ने ईश्वर कहकर पूजा की कृष्ण बुद्ध ईसा आदि के विषय में केवल दो चार ही बातें पोथी पुराणों में है जिसके साथ हम कभी नहीं रहे हैं वह अवश्य ही धा, बड़ी घरणी धा, होगी यहाँ तो जन्मावधि रात दिन संग करने के बावजूद दे उन सभी ही से अधिक बड़े प्रतीत होते हैं क्या इस बात का अंदाज लगा सकते हो भाई माँ का स्वरूप तत्वतः क्या है तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो तुम में से एक भी नहीं किंतु धीरे धीरे तुम जानोगे भाई शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है शक्तिहीन है पिछला हुआ है इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति के अवमानना होती है उस महाशक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ का आविर्भाव हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से जगत में गार्गी और मैत्री जैसी नारियों का जन्म होगा भाई अभी तुम क्या देख रहे हो धीरे धीरे सब समझ जाओगे इसलिए उनका मठ होना पहले आवश्यक है रामकृष्ण परमहंस भले ही नर हैं मैं भीत नहीं हूँ माँ के न रहने से सर्वनाश हो जाएगा शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता अमेरिका और यूरोप में क्या देख रहे हूँ शक्ति की उपासना परंतु वे उसकी उपासना अज्ञानवश करते हैं इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं फिर जो पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव द्वारा उसे पूजेंगे उनका कितना कल्याण होगा दिन पर दिन सब समझता जा रहा हूँ मेरी आँखें खुलती जा रही है इसलिए माँ का मठ पहले बनाना पड़ेगा पहले माँ और उसकी पुत्रियों पुत्रियां फिर पिता और उनके पुत्र क्या तुम यह समझ सकते हो सभी अच्छे हैं सबको आशीर्वाद दो भाई दुनिया भर में एक उनके यहाँ के अलावा हर जगह भावादर्श में तथा उसके निर्वाह में कमी होती है भाई नाराज ना होना तुम सब में से किसी ने भी अभी तक माँ को समझ नहीं पाया है मां की कृपा मुझ पर बाप की कृपा से लाख गुनी है मां की कृपा मां का आशीष मेरे लिए सर्वोपरि है कृपया मुझे क्षमा करो मैं मां के विषय में कुछ कट्टर हूं मां की आज्ञा होने पर वीरभद्र भूत प्रेत कुछ भी काम कर सकते हैं तारक भाई अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले मैंने मां को लिखा था कि वे मुझे आशीर्वाद दें उनका आशीर्वाद आया और एक ही छलांग में मैंने समुद्र पार कर लिया इसी से समझ लो इस विकट शीतकाल में मैं स्थान स्थान में भाषण कर रहा हूँ और विषम बाधाओं से लड़ रहा हूँ जिससे कि माँ के मठ के ये कुछ धन एकत्र हो सके बुढ़ापे में बाबूराम की माँ का बुद्धिलोक हुआ है जीती जागती दुर्गा को छोड़कर मिट्टी की दुर्गा पूजने चली है भाई विश्वास अनमोल धन है भाई जीती जागती दुर्गा की पूजा कर दिखाऊंगा तब मेरा नाम लेना जमीन खरीद कर जीती जागती दुर्गा हमारी माँ को जब ले जाकर बिठा दोगे उस दिन मैं दम लूंगा उसके पहले मैं देश नहीं लौट रहा हूँ जितनी जल्दी कर सको अगर रुपये भेज सकूँ तो दम लेकर कर सुस्ताऊँ तुम लोग सा, सा, सातों सामान जुटाकर साजो सामान जुटाकर मेरा यह दुर्गोत्सव संपन्न कर दो मैं देखूँ गिरीश घोष माँ की खूब पूजा कर रहा है वह धन्य है उसका कुल धन्य है भाई माँ का स्मरण होने पर समय समय पर कहता हूँ को राम भाई वही जो कह रहा हूँ वही मेरी कट्टरता है निरंजन लट्ठबाजी करता है परंतु माँ के लिए उसके मन में बड़ी भक्ति है लाठी हजम हो जाती है निरंजन ऐसा कार्य कर रहा है कि तुम सुनोगे तो तुम्हें अतरज होगा मैं सब खबर रखता हूँ और तुमने भी मद्रासियों के साथ सहयोग करके बहुत अच्छा किया भाई मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है सबको साथ लेकर काम करने के लिए संचालित करो तुमने माँ के लिए ज़मीन ली और मैं भी सीधा आ ही गया ज़मीन बड़ी चाहिए शुरू में मिट्टी का घर ही ठीक रहेगा धीरे धीरे पक्का मकान उठाऊँगा चिंता ना करो मलेरिया का मुख्य कारण पानी है क्यों नहीं तुम दो तीन फिल्टर बना लेते पानी को उबालकर कर छान लेने से कोई भय नहीं रहता अरे के बारे में तो मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिलता और दक्ष राजा कैसा है तभी का विशेष समाचार भेजना हमारे मठ की कोई चिंता नहीं मैं स्वदेश लौटकर सब ठीक ठाक करूंगा दो बड़े पस्तूर के फिल्टर मोल ले लो जो कीटाणुओं से सुरक्षित हो उसी पानी में खाना पकाओ और उसे पीने के काम में लाओ मलेरिया का कभी नाम भी न ना सुनाई पड़ेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो काम काम काम अभी यह तो आरंभ ही है सदैव तुम्हारा विवेकानंद